श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें भक्तों के स्वभाव को देखकर ही श्री राम कृष्ण देव का प्रत्येक के साथ भाव संबंध स्थापन करना भक्तों में से प्रत्येक के आध्यात्मिक स्वभाव को देखकर ही श्री रामकृष्ण देव का उनके साथ इस प्रकार का भाव या संबंध स्थापित होता था क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे जैसे कांच की अलमारी के अंदर रखी हुई वस्तुएं बाहर से दिखाई देती हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के अंदर क्या है यह मैं स्पष्ट देख पाता हूँ जिसका जैसा स्वभाव है उसके विपरीत आचरण वह कभी नहीं कर सकता इसलिए भक्तों में से कोई भी श्री राम कृष्ण देव के इस संबंध या भाव के विपरीत आचरण कभी नहीं कर पाता था और यदि कभी कोई किसी कि देखा देखी विपरीत भाव का आचरण करने लगता तो श्री कृष्ण देव उससे अत्यंत असंतुष्ट होते थे और उसकी भूल को उसे अच्छी तरह से समझा दिया करते थे उदाहरणार्थ गिरीश बाबू को श्री कृष्ण भैरव कहा करते थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भाव समाधि के समय उन्होंने एक दिन उनको उसी रूप में देखा था गिरीश बाबू के अनेक उत्कट अनुरोध तथा कठिन भाषा को वे हंसते हुए सहन कर लेते थे क्योंकि उनकी उस भाषा के आवरण में जो कोमलता तथा अपूर्व पूर्ण निर्भरता का भाव छिपा रहता था उसे वे देख पाते थे गिरीश बाबू की देखा देखी श्री रामकृष्ण देव के एक दूसरे प्रिय भक्त ने भी एक दिन उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया इस पर वे उससे अत्यंत रुष्ट हुए तथा बाद में उसकी भूल को उसे समझा दिया अस्तु अब हम अपने वक्तव्य विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण देव नाना प्रकार से भक्तों को धर्म मार्ग में अग्रसर कराते थे इस प्रकार प्रत्येक स्त्री पुरुष भक्त के स्वभावगत आध्यात्मिक भाव को सम्यक अनुभव कर भावमुख में अवस्थित श्री कृष्ण देव सदा के लिए उसके साथ तदनुरूप सप्रेम संबंध स्थापित कर चुके थे इन भाव संबंधी की सहायता से उनमें से प्रत्येक को भगवत दर्शन प्राप्त करने के मार्ग में वे किस रूप से तथा कितने प्रकार से अग्रसर करा देते थे उसका किंचन परिचय प्रदान कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे अद्वैत भाव भूमि से उतरते ही श्री रामकृष्ण देव सख्य वात्सल्य तथा मधुर रस की उपलब्धि के लिए स्वयं साधना में संलग्न हो उन उन भावों की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे उनके दीर्घकाल पश्चात जब अधिकांश भक्त उनके समीप उपस्थित होने लगे तो एक दिन भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव की यह इच्छा हुई कि भक्तों को भी भाव समाधि हो तथा उन्होंने जगदम्बा से भी इस बात के लिए प्रार्थना की इसके बाद ही भक्तों में से किसी किसी को भाव समाधि होने लगी उस भावावस्था में उनके लिए बाह्य जगत तथा देह आदि का बोझ कुछ अंशों में घट उनके भीतर एक विशेष प्रकार के भाव प्रवाह का उद्भव होता था जैसे उनके भीतर किसी मूर्ति का चिंतन इतना परिस्फुट हो उठता था कि वे देखा करते थे मानो वह मूर्ति ज्वरंत जागृत रूप से उनके समक्ष अवस्थित हो रही है बातें कह रही हैं इत्यादि विशेषकर भजन संगीतादि सुनते ही उनकी यह अवस्था हो जाती थी श्री रामकृष्ण देव के भक्तों का और एक वर्ग ऐसा था कि उन्हें संगीत आदि के सुनने से इस प्रकार का भावावेश नहीं होता था परंतु ध्यान आदि करते समय उन्हें देवमूर्ति आदि के दर्शन होते थे पहले पहल उनको केवल दर्शन ही मिलता था बाद में ध्यान जितना गाढ़ा तथा गहरा होने लगता उतना ही उन मूर्तियों का हिलना डुलना तथा बातचीत उनके लिए प्रत्यक्ष होने लगता था और किसी किसी को प्रारंभ में नाना प्रकार के दर्शन भी होते थे किंतु ध्यान के गहरे होने पर पुनः उन्हें उस प्रकार के दर्शन आदि नहीं मिलते थे किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री राम कृष्णदेव इनमें से प्रत्येक के दर्शन तथा अनुभव आदि की बातों को सुनते ही यह समझ जाते थे कि कौन किस स्तर या श्रेणी का है और किसके लिए क्या आवश्यक है तथा आगे चलकर उन्हें कैसे दर्शन आदि प्राप्त होंगे दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर हम एक घटना का उल्लेख करना चाहते हैं हमारे एक मित्र स्वामी अभेदानंद जी ने श्री राम देव के उपदेशानुसार ध्यान आदि करना प्रारंभ किया तथा पहले पहल ध्यान करते समय उन्हें नाना प्रकार से इष्ट मूर्ति के दर्शन मिलने लगे जैसे जैसे उन्हें दर्शन प्राप्त होते थे वैसे वैसे बीच बीच में दक्षिणेश्वर आकर वे श्री राम देव से कहा करते थे सुनकर श्री राम कृष्णदेव भी कहते थे ठीक है अथवा ऐसा करना इत्यादि तदनंतर एक दिन उन मित्र ने ध्यान करते समय देखा कि जितने देव देवियों की मूर्तियां हैं वे सब एक मूर्ति के अंग में समा गई श्री रामकृष्ण देव से जब उन्होंने यह बात बतलाई तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें बैकुंठ का दर्शन मिल गया अब इसके बाद तुमको और कोई दर्शन नहीं होंगे हमारे मित्र कहा करते हैं वास्तव में ऐसा ही हुआ ध्यान करते समय फिर और मुझे किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता था श्री भगवान के सर्वव्यापित आदि अन्य प्रकार के उच्च भाव समूह आकर मेरे हृदय में अपना अधिकार जमाने लगे उस समय मुझे मूर्तियों का दर्शन अत्यंत प्रिय लगता था और मुझे पुनः उस प्रकार के दर्शनादि प्राप्त हों तदर्थ में प्रयास भी खूब करता था लेकिन उससे होना ही क्या था किसी भी तरह फिर किसी मूर्ति का दर्शन करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ साकारवादी भक्तों से वे कहा करते थे ध्यान करते समय यह सोचना कि मानो तुम अपने मन को रेशमी डोरी के द्वारा इष्ट देव के पाद पद्मों में इस तरह बांध रहे हो कि वहाँ वह वहाँ से और कहीं जा नहीं सके रेशमी डोरी क्यों कह रहा हूँ इसलिए कि उनके पाद पद्म अत्यंत कोमल है अन्य किसी डोरी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा पुनः वे कहते थे ध्यान करते समय इष्ट चिंतन करने के बाद बाकी समय क्या उन्हें भूले रहना चाहिए मन के कुछ अंश को सर्वदा उस ओर रखना चाहिए तुमने यह देखा होगा कि दुर्गा पूजन के समय एक यज्ञ प्रदीप प्रज्वलित करना पड़ता है मूर्ति के समीप सदा एक ज्योत ज्योति रखी जाती है उसे कभी बूझने नहीं देना चाहिए उसके बूझ जाने से गृहस्थ का अकल्याण होता है इसी तरह अपने हृदय पद्म में इष्ट देव को लाकर बैठाने के बाद उनके चिंतन रूप यज्ञ प्रदीप को सर्वदा प्रज्वलित कर रखना चाहिए संसार के कार्यों को करते हुए बीच बीच में अपने भीतर यह देखते रहना चाहिए कि वह प्रदीप जल रहा है या नहीं